उच्चतर माध्धमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कारिक्रम NCERT दोरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुष्थक भारत, लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है विनिर्मान उत्योग। औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास के स्तर को नापने के लिए माप दंड के रूप में उपयोग किया जाता है संसार के सभी विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत विकसित और विविधकृत होता है भारत में औद्योगिक विकास के लिए सभी आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं विशाल और विविध प्राकृतिक संसाधनों के साथ इसकी विशाल जनसंख्या सस्ते श्रमिक सुलभ कराती है तथा निर्मित वस्तुओं की खपत के लिए विशाल बाजार भी प्रदान करती है यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश था भारतीय उद्योग कृषि के साथ एकीकृत थे तथा घरेलू उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग थे भारतीय दस्तकार और कारीगर कपड़ा बुनना मिट्टी के बर्तन बनाना बांस के उपकरण आभूषण तथा धातुओं की वस्तुएं बनाना जानते थे वे लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं भी बनाते थे भारत जलीयान निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था लेकिन यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजारों को ब्रिटेन के कारखानों में बनी कम कीमत की वस्तुओं से पाट दिया गया भारतीय हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्योगों में बनी वस्तुएं कारखानों में बनी वस्तुमों का मुकाबला नहीं कर पाई और इस प्रकार देश के घरेलू उद्योग नश्ट हो गए। स्वतंत्रता पूर्व का अउद्योगिक विकास भारत में अउद्योगी करण की शुरुवात सन 1854 में मुख्यतः भारतीय पूंजी और उद्यम से मुंबई अर्थात बंबई में सूती वस्त्र बनाने की कारखाने की स्थापना से हुई पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा में स्कॉटिश पूंजी और प्रबंध से लगाई गई थी कोयले का खनन भी लगभग उसी समय शुरू हुआ इसके बाद कागज के कारखाने और रासाइने को द्योग भी शुरू किये गए। सन 1875 में कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना खोला गया। 1907 में जम्शित्पुर में टाटा लोहा और स्पात कंपनी की स्थापना के बाद से भारत के अउद्योगिक इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से पहले उद्योगों का विकास धीमा था अंग्रेज भारतीय बाजार को ब्रिटेन के उद्योगों के लिए खोना नहीं चाहते थे भारतीय उद्योग केवल ब्रिटिश उद्योगों के उत्पादों की कमी को पूरा करने वाले थे चीनी और सीमेंट ऐसे ही उद्योग थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में परिस्थितियां बहुत बदल गई युद्ध के कारण समुद्री मार्ग से वस्तुओं के परिवहन में बाधा पड़ती थी अतः एक उदार नीति अपनाई गई जिसने औद्योगिक विकास को प्रेरित किया इस्पात चीनी सीमेंट कांच औद्योगिक रसायन और इंजीनियरिंग का सामान बनाने वाले उद्योगों की स्थापना की गई इस अवधि में पहले से स्थापित उद्योगों का भी काफी विस्तार हुआ। युद्धुत्र मुद्रा स्फीति और 1947 में देश के विभाजन का उद्योगों पर विशेश रूप से जूट और सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। स्वातन त्रियुत्तर � स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था मुख्य उद्योग थे सूती वस्त्र चीनी नमक साबुन चमड़े की वस्तुएं तथा कागज कोकिंग कोयला सीमेंट स्पाट अलो धातुएं रसायन जैसी मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने वाले विनिर्माण उद्योगों की प्रगति धीमी थी पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग बहुत पिछड़े हुए थे 1948 में एक औद्योगिक नीति लागू की गई इसमें औद्योगिक नीति के रूपरेखा को स्पष्ट किया गया था इसके अनुसार उद्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की भूमिका निर्धारित की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ही औद्योगिक प्रक्रिया शुरू हुई जो बाद की योजनाओं में भी जारी रही प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में उद्योगों की विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग पर मुख्य जोर दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अनेक उद्योग लगाए गए थे देश में प्रथम योजना के दौरान पहली बार इन वस्तुओं का निर्माण किया गया अखबारी कागज कैल्शियम कार्बाइड पेनिसिलिन डीडीटी धुनाई मशीनें स्वचालित करघे इस्पात के तारों के रस्से जूट काटने के फ्रेम गहरे कुओं के लिए टरबाइन पंप मोटर तथा उच्चतर क्षमता वाले ट्रांसफार्मर 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों के द्वारा अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र को सामरिक महत्व की भूमिका सौंपी गई दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में पूंजीगत तथा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली मशीनों को बनाने वाले उद्योगों पर विशेष बल दिया गया इस योजना के दौरान उद्योगों का विकास और विविधीकरण उल्लेखनीय था सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात के तीन नए कारखाने लगाए गए बिजली के भारी सामान और भारी मशीनी उपकरण उद्योगों तथा भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की विभिन्न शाखाओं की आधारशिला रखी गई रसायन उद्योग ने अत्याधिक प्रगति की यह प्रवृत्ति अगली योजना में भी जारी रही तीसरी पंचवर्षीय योजना और बाद की तीन वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक विकास की गति में बाधाएं आईं ये बाधाएं 1962 में चीन तथा 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1965 से 1967 में भयंकर सूखे के रूप में आई थी चौथी पंचवर्षी योजना 1979 से 1974 के दौरान अउद्योगी करण में असंतुलन को दूर करने के प्रयास किये गए तथा निर्यात के लिए वस्तूओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया किया तथा निर्यात के लिए वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया ताकि और अधिक औद्योगीकरण हो सके तथा और अधिक निर्यात किया जा सके पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में निर्यातउन्मुख वस्तुओं के उत्पादन तथा जनउपभोग की वस्तुओं के उत्पादन पर बल दिया गया इसी समय पेट्रोलियम की कीमतों में भारी तेजी से न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में आर्थिक संकट पैदा हो गया छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में औद्योगिक नीति का उदारीकरण किया गया उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने असाधारण प्रगति की देश में लघु कंप्यूटरों सूक्ष्म संसाधितरों अर्थात प्रोसेसरों संचार उपकरणों रेडियो प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण उपकरणों आदि का उत्पादन होने लगा बिजली के उपकरणों मोटर वाहनों और मशीनी उपकरण बनाने वाले उद्योगों की प्रगति भी संतोषजनक थी 1985 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना से एकीकृत औद्योगिक नीति अपनाई गई इसके अनुसार देश के विशाल घरेलू बाजार और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उद्योगों का विकास किया गया 1991 की नई औद्योगिक नीति में उदारीकरण के अनेक उपायों की घोषणा की गई इस नीति के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान औद्योगिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बहुत प्रोत्साहन दिया गया उदारीकरण की नीति के प्रमुख उपाय इस तरह से थे निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गईं व्यापार को बंधन मुक्त कर दिया गया कुछ क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने की छूट दी गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात विनियोग की अनुमति दी गई पूंजी बाजार में पहुंच की बाधाओं को हटा दिया गया औद्योगिक लाइसेंस पद्धति को सरल और नियंत्रण मुक्त कर दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्रों को घटा दिया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए उपक्रमों का विनिवेशीकरण किया गया अर्थात इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया गया है हमारी चारों ओर क्या है हमारी चारों ओर चारों ओर चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों ओर अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा विषय संपादन आरपी मिश्र आलेख एस के शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर संजय कुमार ध्वनिंकन सतीश लाळे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन